विनय पत्रिका नय पत्रिकावली फिरत कर दुख भी मुख रघु त्रिविधता मिलयन मदत बारीर सुगम गभीर समुजित को ब्रम्भ सुनो पद युगम से प्रभु बिनु बिन्यास मर पशु है निकट सूर सरि तीर अरे मन तू तो किसलिए बहुत से प्रयत्न करता फिरता है जब तक तू तो श्री रघुनाथ रघुकुल शिरोमणि राम जी से विमुख है तब तक दूसरे कितने भी साधनों से तेरा दुख नहीं मिटेगा भगवत विमुख करोड़ों उपाय क्यों न करे पर उसके दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप नष्ट नहीं हो सकते। यह बात मुनि श्री शुभदेव जी ने भुजा उठाकर कही है अपने स्वभाव की टेव को छोड़कर श्री राम विमुखता की आदत छोड़कर एकाग्र चित्त से तू ही विचार कर दे कि कहीं पाने के मथने से बिना दूध के घी मिल सकता है इसी प्रकार विषयों में रत रहने से कभी सुख नहीं मिल सकता इस बात को समझकर कर भ्रम को छोड़ दे और श्री रामचंद्र जी के उन युगल चरणों का भजन कर जो सेवा से सुलभ है और सद्गुणों के गंभीर वन है अर्थात जिन चरणों की सेवा करने से विवेक वैराग्य शांति सुख आदि अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं बुद्धि स्थिर करके शास्त्र वेदों अन्य ग्रंथों ऋषियों मुनियों देवताओं और संतों का जो एक निश्चित सिद्धांत है उसे सुन वह सिद्धांत यही है कि सब आशाओं को छोड़कर श्री भगवान के शरण होना चाहिए हे तुलसीदास यद्यपि गंगा का तट निकट है तो भी बिना स्वामी के पशु प्यासा ही मरा जाता है इसी प्रकार यद्यपि भगवत प्राप्ति रूप परम सुख सहज ही मिल सकता है पर भगवान की शरण हुए बिना वह डेवलप हो रहा है ना हिन चरण रतिता हिते सहु विपति कहत सूति सकल मुनिमति धीर बसय जो सति उचंग सुधा स्वाजित कुरंग ताहि क्यों ब्रह्म निरख रविकर डीर सुनिए नाना पुराण मिटत नाही अज्ञान पढियन समझिए जे मेघा कीर बंधत बिन हिपासे मर सुमन आस करतरत तहिपल ही बिनु हीर कचुन साधन सिद्ध जानो न निगम विधीर न जप तप बस मन न समीर तुलसीदास भरोस परम करुणा कोश प्रभु हरि हैं भी विषम भवीर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है इसी से मैं विपत्तियों को भोग रहा हूँ मेरा ही नहीं वेदों और समस्त बुद्धिमान मुनियों का भी यही कहना है क्योंकि जो हिरण चंद्रमा की गोद में बैठा अमृत का स्वाद ले रहा है उसे भला मृग तृष्णा के जल में भ्रम क्यों होगा जिस जीव ने श्री राम पद कमलों के प्रेमानंद का अनुभव कर लिया वह मिथ्या संसारी सुखों में क्यों भूलेगा जैसे पक्षी अर्थात तोता पढ़ता तो सब है पर समझता कुछ नहीं है वैसे ही बिना समझे अनेक पुराण सुनने से अज्ञान नहीं मिटता अज्ञानी तोता बिना ही फंदे के स्वयं बन जाता है आप ही चौगली पढ़कर नटक रहता रहता है वह मूर्ख तोता सेमर के फूल की आशा करता है पर जो ही उसमें चोट मारता है उसे बिना गूदे का फल मिलता है अर्थात रुई के सिवा उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तब पछताता है इसी प्रकार मनुष्य विषय रूपी चौंगली पढ़कर आप ही बंधा रहता है तथा विषयों से सुखी होने की आशा से उनके बटोरने में लगा रहता है परंतु बिछूड़ते ही दुखी हो जाता है न तो मेरे पास कोई साधन है और न मुझे कोई सिद्धि ही प्राप्त है न मैं वैदिक विधियों को ही जानता हूँ न मुझे जब तब करना आता है और न नप्राणा जामते ही मैंने मन भस्म किया है इस तुलसीदास को तो करुणा के भंडार भगवान रामचंद्र जी का ही एकमात्र भरोसा है वही इसकी भयानक संसारिक विपत्ति को दूर करेंगे जन्म मरण से मुक्त करेंगे मन है अवसर दुर्लभ देह पाई हर पद भज करम बचन अरुह सहस बाहू दस भदन याद निप बचेन काल बलि ते मन पछत हैं अवसर बीते हम हम करी धन धाम सवार अंत चले उठरी ते सुत बनता ज्वान स्वरथरत न करुणे हित अंत ही तो ही दजेंगे पामर सुन त जीत दब नाथ अलुराग जागु जल त्याग दुरासा जीते बुझे न काम दगन तुलसी कहू दिशय भोगीते मन पछत है अवसर बीते अरे मन मनुष्य जन्म की आयु का यह सुवसर बीत जाने पर तुझे पछताना पड़ेगा इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर कर्म वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर सहस्र और रावण आदि महाप्रतापी राजा भी बलवान काल से नहीं बच सके उन्हें भी मरना पड़ा जिन्होंने हम हम करते हुए धन और धाम संभाल संभाल कर रखे थे अंत समय यहाँ से आ खाली हाथ ही चले गए एक कोड़ी भी साथ न गई पुत्र स्त्री आदि को स्वार्थी समझ इन सब से प्रेम न कर अरे अधम जब ये सब तुझे अंत समय में छोड़ ही देंगे तो तू इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता इनका मुंह छोड़कर अभी से भगवान में प्रेम क्यों नहीं करता अरे मूर्ख अज्ञान निद्रा से जाग अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से प्रेम कर और हृदय से सांसारिक विषयों से सुख की दुरासा को त्याग दे विषयों में सुख है ही नहीं तब मिलेगा कहाँ से हे तुलसीदास जैसे अग्नि बहुत सा घी डालने से नहीं बुझती, अधिक प्रज्वलित होती है वैसे ही यह कामना भी जो जो विषय मिलते हैं त्यों त्यों ही बढ़ती जाती है यह तो संतोष रूपी जल से ही बूझ सकती है काहे को फिर मूढ़ मन धायो तरी हरि चरण सरोज देविकर जल ले लाओ ति जगदेव नरय सुरय पर जग जो निशल भ्रम आयो गृहिता सुत बंधु भये बहु मात पिता जिन जायो जाते निरय निकाय निरंतरे निरंतर तु नो ही सिखाय तुहित तो खोई कट बंधन सोमग तो नजहु विषय कह जतन करत यद्युब दिल पावक काम भोग सठ कैसे परत बुझ विषहीन दुख मिले सुख विपतियति नहीं पाओ उभय प्रकार प्रेत पावक जो धन दुख प्रद श्रुति गाय छिन छीन हो जीवन दुर्लभ गवायो तुलसीदास हरे भज तल जग खायो अरे मूर्ख मन किस लिए दौड़ा दौड़ा फिरता है श्रीहरि के चरण कमलों के अमृत रस को छोड़कर विषय रूपी मृग तृष्णा के जल में क्यों लो लगा रहा है पशु पक्षी देवता मनुष्य राक्षस और अन्य सभी संसारी योनियों में तू भटक आया इन सब योनियों में तेरे बहुत से घर, स्त्री पुत्र भाई और तुझे उत्पन्न करने वाले माता पिता हो चुके हैं इन सब ने तुझे वही विषय भोगों का प्रेम सिखाया जिसके करने से सदा अनेक नरकों में जाना पड़ता है वह मार्ग कभी नहीं बताया जिस पर चलने से ते, तेरा संसार बंधन कट जाए तेरी जन्म मरण से मुक्ति हो जाए और तेरा परम कल्याण हो मोक्ष की प्राप्ति हो इस प्रकार यद्यपि तू कई तरह से छला जा चुका है फिर भी अब तक तू उन्हीं विषयों के ही लिए उतन कर रहा है बार बार दुख भोग कर भी फिर उन्हीं में मन लगाता है परंतु अरे दुष्ट तनिक विचार तो कर कामना रूपी अग्नि में भोग रूपी घी ढालने से वह कैसे शांत होगी जितने ही भोगों की प्राप्ति होगी कामना की अग्नि उतनी ही अधिक भड़केगी जब विषयों की प्राप्ति नहीं हुई तब तुझे बड़ा दुख हुआ उनके नाश से और उनके मिल जाने पर भी बड़ी विपत्ति प्राप्त हुई स्वप्न में भी सुख नहीं मिला इसलिए वेदों ने इस विषय विषय रूपी धन को दोनों ही प्रकार से भूत की आग के समान सुख प्रद दुखप्रद बतलाया मतलब यह कि विषय लोगों को न तो विषय की प्राप्ति में सुख होता है और न अप्राप्ति में ही अरे तेरा जीवन क्षण क्षण में छीण हो रहा है इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को तूने ने व्यर्थ ही खो दिया अते वे तुलसीदास तू संसारी सुख की आशा छोड़कर केवल श्री हरि का भजन कर सावधान काल रूपी साफ संसार को खाए जा रहा है न जाने कब किस घड़ी तू भी काल का कलेवा हो जाए